था एक विशेषण दिया गया ये विशेषण किसमें दिया गया अवच्छिन्न जो अब उसके लिए ये विशेषण दिया गया ये विशेषण क्यों देना पड़ा अनुमान वाक्य क्या था जीद, जीद। विशिष्ट सत्तावान जाते हैं। विशिष्ट जाते हैं। इसमें विशिष्ट सत्ता क्या चीज है विशिष्ट सत्ता कर्म अन्य विशिष्ट सत्ता ये कहाँ रहेगी द्रव्य में कर्म में नहीं। अच्छा अभी इस अनुमान में साध्यता अवच्छेद का संबंध संबंध संबंध धर्म प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध संभाव संबंध अच्छा अभी ये अनुमान सिद्धांति दिया पूर्व पक्ष इसको परीक्षा करेगा तो साध्या भाव पूर्व पक्ष कहाँ दिखाएगा जो जो जो जो गुण में गुण में जो विशिष्ट सत्ता का अभाव मिलेगा तो समवाय संबंध न विशिष्ट सत्ता गुण में नहीं है नहीं। और विशिष्ट सत्ता तो न, नहीं है और आ, अभी प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध ये भी लगा दिया तथा तो तो समवाय संबंध है न ये प्रतियोगी विशिष्ट सत्ता वो नहीं है वह तो नहीं होने से जो आपका अभाव है लक्षण का घटक वो प्राप्त हो गया गुणों में तो गुण हो गया साध्या भवन औरत निरूपित तो जाति में भृति भृति तो, आ, भृति भृति तो, भृति तो आ गया इसलिए क्या दोष हो गया दुष्ट हेतु है, तो है। लक्षण गया नहीं कोई दोष नहीं है पूर्व पक्ष यहाँ निर्णय अपना कर दिया अब अभी सिद्धांति आगे क्या कहा क्या वो नियम है विशिष्ट ना अतिरिच्यते तो न अतिरिच्यते ना, ना भिद्यते तो उसे क्या हुआ नहीं होने से क्या हुआ तो पहले से है विशिष्ट सत्ता को भी दिखा दिया तो प्रतियोगी को दिखा दिया प्रतियोगी को दिखाया था प्रतियोगी को दिखाया प्रतियोगी अभी आप लगाए हैं संबंध प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध ना दिखाना चाहिए प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध क्या है अभी जो सिद्धांति दिखा रहा है सत्ता को किस संबंध दिखा रहा है किस संबंध से इसलिए जो आप विशेषण दिए हैं वो विशेषण को भी सार्थक करता है तभी तभी मिल गया तो में प्राप्त हो गया उसे क्या हानि हुआ वैधिकरण ने नहीं।, नहीं हुआ समान हो गया तभी तो सिद्धांती सिद्धांति वेधिकरण का खंडन कर दिया गुणों में दिखाना होगा तो सिद्धांत लेकर के कहाँ दिखा रहा है सामान्य में सामान्य में साध्या भाव है जी। और वहाँ प्रतियोगी विशेषता ये भी नहीं है नहीं होने से वो साध्या भाव जो सामान्य आदि में मिलेगा वो लक्षण का घटक बन जाएगा क्योंकि वैधिकरण है और वहाँ तरूपित तो हेतु में वृत्ति अभाव हो गया तो साध्या भाव निरूपित वृत्ति अभाव व्याप्ति का लक्षण हेतु में गया क्या दोष हो गया अतिव्याप्ति हो गया तो इसको वारण करने के लिए पूर्व पक्ष लक्षण में क्या जुड़ा प्रतियोगिता नहीं प्रतियोगिता अवच्छेद का अवचन अच्छा आगे हेतु में प्रथम मतलब वृत्ति तो अभाव वो हेतु पार्श्व कहते हैं उसमें प्रथम विशेषण क्या जोड़ा छिन्न प्रतियोगिता को कौन है वृत्तित्व भाव तो अभी ये विशेषण जोड़ने के लिए अनुमान वाक्य क्या था पर्वतो बनीमान धूमा ये सब हेतु है पर्वतो बनीमान धूमा तो होने से अभी अनुमान सिद्धांति दे दिया पूर्व पक्ष इसको परीक्षा कर लेगा तो पर्वतो बनीमान धूमान साध्या भाव कहां दिखाएंगे जल ह्रद में तो निरूपित तो धूम में वृद्धि तो अभाव हाँ है लक्षण समान हो गया तो पूर्व पक्ष इसको सद हेतु कह दिया वे सिद्धांत क्या दोष दिखा रहा है कालिका संबंध से ह्रद में भी धूम रहेगा तो उससे क्या हुआ वृत्व तो आ गया तो लक्षणों व्याप्त हुआ और दूसरा कहाँ दिखाया स्थान धूमा अवयव में धूमा अवयव में, रह में साध्या भाव है और वहाँ हेतु अभी विद्यमान हो गया तो हेतु में वृतित्व तो आ गया तो धूमा अवय में हेतु में समवाय संबंध से वृतित्व और रद में काली का संबंध से वृतित्व आ गया तो ये दोनों को निराकरण करेगा भी पक्ष इसलिए कितने अंश विशेषण जुड़ेगा वृतित्व वृत्तित्व अभाव के लिए वृत्तित्व अभाव हमारा पहले था उसमें कितने अंश होगा विशेषण इतने ही विशेषण देंगे योग अभी हम वृत्तित्व अभाव कहते हैं प्रतियोगी कौन हुआ वृत्तित्व तो प्रतियोगिता किस में रहेगी वृत्तित्व में वृत्तित्व में रहने वाला प्रतियोगिता ये वृत्तित्व कहाँ रहता है वृत्ति में वृत्ति कौन है हेतु तो तभी हेतु में वृत्तित्व तु, वृत्तित्व में प्रतियोगिता और प्रतियोगिता का अभी ये हेतु हेतु रहता है मान लीजिए कहीं भी जाए और हेतु का आधार अभी ये एक संबंध है हेतु और हेतु का आधार का बीच में ये एक संबंध है ये हो गया वृतित्व और हेतु का बीच में और इसमें रहता है प्रतियोगिता प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध होना चाहिए जिस संबंध से वृतित्व रहता है ये संबंध होना चाहिए क्योंकि वृत्तित्व ही हमारा प्रतियोगी है वृत्व अगर प्रतियोगी है तो प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध जिस संबंध से प्रतियो, प्रतियोगी वृत्तित्व रह रहा है वो होना चाहिए साध्यता अवच्छेद का संबंध जिस संबंध से साध्य रहता है इसी प्रकार की प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध जिस संबंध से प्रतियोगी रहता है प्रतियोगी वृतित्व वृत्तित्व किस संबंध से रहता है स्वरूप समझ से तो इसको किंतु हम यहाँ अवच्छेदक नहीं ले रहे हैं स्वरूप संबंध से रहेगा तो हम किंतु ये वृत्तित्व में रहने वाला जो प्रतियोगिता इस प्रतियोगिता का ये स्वरूप संबंध अवच्छेद होगा क्योंकि नियम वही है किंतु तो हम कहते हैं कि अभी ये हम इस संबंध से इस संबंध से इसको मानना चाहिए ना ये संबंध ये हो गया हेतु वृत्व प्रतियोगिता हेतु जिस संबंध से रहता है ये संबंध से हम प्रतियोगिता का अवच्छेद को मानेंगे क्यों कहते हैं ये परिवर्तनशील है और हमें हेतु को ही वहां तात्पर्य रूप से विचार करें ये रहता है उसी संबंध से उसी संबंध वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेद का स्वीकार करेंगे प्रतियोगिता वृत्तित्व निष्ठ प्रतियोगिता वो तो वृतित्व में ही रहेगा क्योंकि वृत्तित्व प्रतियोगी है प्रतियोगिता वृत्तित्व में रहेगा किंतु उसका जो अवच्छेदक का संबंध हो, वो हमको हेतुता अवच्छेदक संबंध लाना है हेतु ये हो गया हेतु में हेतुता रहेगी हेतुता का अवच्छेदक संबंध हो गया जिस समझ से वो पक्ष में रहता है सही समझ से ये हेतुता अवच्छेद संबंध को हम प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध बनाएंगे जैसे वहां भी साध्यता अवच्छेद का संबंधों को हम प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध बनाए थे किंतु वहां हमारा साध्य प्रतियोगी एक ही था यहां थोड़ा अंतर है यहां वृत्तित्व और हेतु दोनों एक नहीं है हेतुता आवच्छेद संबंधों को प्रतियोगिता आवच्छेद का संबंध बना रहे हैं अच्छा ये हम प्रथम विशेषण देते हैं और इसमें प्रश्न है कुछ कैसे क्या चीज वृत्तित्व में रहेगा प्रतियोगिता प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध वृत्तित्वत्व का जो अवच्छेद का संबंध वो नहीं ले रहे हैं हम अवच्छेद का संबंध होगा स्वरूप संबंध नहीं। उसको नहीं ले रहे क्योंकि सर्वत्र समान हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि हेतुता अवच्छेद का संबंधों को लीजिए हेतुता हाँ हेतुता जो है वो वृतित्व है ठीक है वृत्ित्व नहीं वृत्ति तत्व वहां और एक उसमें रहने वाला है प्रतियोगिता अवच्छेता का समझ प्रतियोगिता और हेतुता है कि नहीं है ये हो गया हेतु इसमें हेतुता ये हो गया प्रतियोगी इसमें हो गया प्रतियोगिता प्रतियोगिता आवश्यक का संबंध हेतुता आवश्यकता का संबंध बना रहा है ये दोनों एक नहीं है ये प्रतियोगिता अवच्छ ये वृत्तित्व तो में रहता है प्रतियोगिता तो प्रतियोगी हेतु नहीं है <स्ध्तियोगी> प्रतियोगी अगर हेतु होता तो हेतुता आवश्यकता का संबंध प्रतियोगिता आवच्छेद सीधा हो जाता हाँ प्रतियोगी हेतु में रहता संबंध तो वो हेतु जी समझ से रहता है वो समझ वृत्तित्व और हेतु है क्या तो वृत्तित्व वृत्ति अर्थात वृत्ति में रहेगा वृत्तित्व वृत्ति हो गया हेतु भूतल वृत्ति ऐसे कहते हैं जल हृद वृत्ति तो जलहरद वृत्ति अर्थात जल वृत्ति रियास्य ज़्यादा है को लेना ये, ये ना हेतु में वृत्तित्व तो नहीं आना चाहिए ये विचार चल रहे हैं हेतु में क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए इसके बारे में चर्चा हो हेतु में अभी क्या आना चाहिए वृतित्व तो अभाव आना चाहिए तो अभाव आना चाहिए अभाव आने के लिए उन्होंने क्या कह रहा है ये संबंध से मतलब आ, कि ये संबंध सही नहीं हेतु तो का संबंध आवश्यक अभी हेतु का अवच्छेद का संबंध आवश्यक नहीं स्वयं संबंध है। संबंध का संबंध तो नहीं लेतु व्यक्तित्व एक हेतु का व्यक्तित्व हाँ ये एक मान सकते हैं तो तो है संबंध तो तो भी दे सकते वृत्तित्व अवश्य तक नहीं वृत्ति का वृत्ति तत्व अवच्छेद का संबंध से वृत्तित्व को मतलब प्रतियोगिता को मतलब प्रतियोगिता का अवच्छेद को स्वीकार करते हैं प्रतियोगिता वृत्तित्व में रहने वाला अवच्छिन्न हो गए अवच्छेदित्व अवच्छिन्न हो गए अवच्छिन्न प्रतियोगिता प्रतियोगिता क्या है प्रतियोगी में प्रतियोगिता रहता है अवच्छिन्न प्रतियोगिता ऐसा हम नहीं ले रहे हैं अगर लेते अर्थात जिस समय से व्यक्तित्व रहता है वही हो जाता है ऐसा नहीं ले रहे हैं हो गया, उसमें रहता है। रहता है, तो और क्या हेतुता का जो अवचेदन है तो बहुत कठिन है छोड़ दीजिए क्या करेंगे <्थाँगाँ> देखिए बाकी लोग समझ जा रहे हैं आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका कठिनाई क्या है ये हमको पता नहीं चलता हम तो शब्द ही वही कहेंगे हमको नया कोई शब्द कहने का नहीं है किसमें पक्ष में हाँ वृत्ति को वृत्ति कह देंगे कैसे घटो को घटो तो कह देंगे यहाँ वृत्तित्व ले रहे हैं वृत्ति वृत्ति वृत्ति से है में में वृत्तित्व वृत्तित्व स्वरूप संबंधित प्रतियोगिता प्रति वृत्तित्व में प्रतियोगिता ये स्वरूप समझ से वो सब जिस संबंध से रहते हैं रहेंगे अभी पक्ष्य में वृत्ति संयोग संबंध से वृत्ति में वृत्तित्व स्वरूप संबंध से वृत्तित्व में प्रतियोगिता स्वरूप संबंध से और प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध हम ले रहे हैं बीच में दो स्वरूप संबंध आ गया उनको नहीं लेना है पक्ष्य, वृत्ति वृत्तित्व प्रतियोगिता चार आगे आगे प्रतियोगिता है क्या होगा प्रतियोगिता तो समक्ष नहीं होगा संबंध प्रतियोगिता अवच्छेद से अवच्छिन्न हो गया प्रतियोगिता प्रतियोगिता प्रतियोगिता अवच्छरित से अवच्छिन्न हो गया वो प्रतियोगिता क्या है व्यक्तित्व निष्ठा व्यक्तित्व प्रतियोगिता व्यक्तित्व निष्ठा व्यक्तित्व ही हो गए तो निष्ठा अगर आप इस प्रकार की समझोगे फिर छोड़ दीजिए वृत्तित्व निष्ठा अगर वृत्तित्व हो जाएगा कहेंगे तब तो काम तो हो गया ना पूरा कैसे वृत्तित्व हो जाएगा भूतल निष्ठा घटा अगर भूतल तो हो जाएगा तो इस प्रकार की नहीं है ना तो और प्रतियोगिता में वृत्तित्व ही प्रतियोगी है वृत्तित्व ही प्रतियोगी है संबंध किसका बीच में कह रहे हैं वृत्तित्व तो और वृत्ति के बीच में है वो भी स्वरूप संबंध तो अभी बीच में दो स्वरूप संबंध आ रहे हैं तो प्रतियोगिता भी स्वरूप संबंध से रहेगा हम जब साध्यता अवच्छेद का संबंध निर्णय करते हैं साध्य में रहेगा साध्यता रहेगा किस संबंध से स्वरूप समझ से साध्य में साध्यता पक्ष में पक्षता अधिकरण में अधिकरणता ये सब स्वरूप समझ से रहेंगे तो साध्यता स्वरूप समझ से रहेगा साध्य में तो और हम साध्यता का अवच्छेद का संबंध जिस समझ से साध्यता रहता है वो नहीं एक छोड़ दिए जिस संबंध से साध्यता रहा स्वरूप संबंध उसको छोड़ दिए जिस संबंध से साध्य रहता है उसका नीचे वाला तो ले रहे। वो जो लेर मतलब जहां जैसा है वो लेर है यहाँ इसी प्रकार की वृत्ति मतलब पक्ष वृत्ति वृत्तित्व तो, प्रतियोगिता चार आगे प्रतियोगिता रहेगा स्वरूप संबंध से वृत्तित्व तो में वृत्तित्व तो रहेगा स्वरूप संबंध से वृत्ति में और वृत्ति रहेगा स्वयं संबंध से पक्ष में तो हमको प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध लेना है जिस संबंध से ये वृत्ति रहता है ये लेना है बीच में जितना स्वरूप संबंध हो वो सबको तो बिचार नहीं लेना है वृत्ति यार तो पक्ष फिर फिर यानी वृत्ति में नहीं आया तो हम एक स्वरूप संबंध को छोड़ देते हैं यहाँ छोड़ करके नीचे जाते हैं जो सबसे ऊपर वाला स्वरूप संबंध हुआ प्रतियोगिता और वृत्तित्व के बीच में इसको तो हम कहीं भी विचार में नहीं लेते हैं जैसे साध्यता पक्षता कहीं भी अधिकरणता उसको नहीं लेते हैं तो यह होना चाहिए जिस संबंध से वृत्तित्व रहता है ये संबंध को लेना चाहिए था किंतु नहीं लिया उसको नहीं लिया, जिस संबंध से वृत्तित्व तो रहता है उसको नहीं लिया गया क्यों नहीं लिया गया सोरुप वो स्वरूप संबंध है वो तो वो निर्णाय तो नहीं होगा इसलिए उसका जो मतलब वो वृत्तित्व तो जहां रहता है वृत्ति वो वृत्ति जी संबंध से रहता है उसको लिया गया इसमें आपको कहा कठिनाई हो जाता है बहुत बिल्कुल समझ में नहीं आता है ये हाँ तो अभी देखिए आपका ये हेतुता का संबंध क्या है संयोग संबंध हम कहते हैं कि वृत्तित्व में जो प्रतियोगिता रहा वो प्रतियोगिता का अवच्छेद का संयोग संबंध होना चाहिए अर्थात आपको कहना पड़ेगा कि संयोग संबंध से वृत्तित्व नहीं है ऐसा कहना पड़ेगा फिर किंतु यहां संयोग संबंध से वृत्तित्व नहीं है बात ऐसा नहीं है संयोग संबंध से वृतित्व नहीं है हम वृत्तित्व का अभाव दिखा रहे हैं जिसका हम कहते हैं कि संयोग है ना घटो नास्ती तो संयोग संबंध हो जाएगा प्रतियोगिता में क्षेत्र संबंध तो हम वहां कह देंगे कि संयोगे न घटनिष्ठ जो प्रतियोगिता है वो प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध स्वयं संबंध हो गया प्रतियोगिता जिसमें रहता है घट में वही घट संयोग संबंध से नहीं है ऐसा वहां अर्थ होगा इसी प्रकार की यहाँ हम कहते हैं कि प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध संयोग संबंध होगा प्रतियोगिता रहा वृतित्व में अर्थात हमको अर्थ आएगा कि वृत्तित्व संयोग संबंध से नहीं होना चाहिए जैसे वहां घटा और स्वयं से नहीं होना चाहिए इसी प्रकार के वृत्तित्व तो स्वयं समय से नहीं होना चाहिए किंतु वृत्तित्व तो स्वयं समय से रहता है क्या वो तो स्वरूप समझ से रहता है तो प्रश्न होगा कि यहाँ कैसे हो गया ये कहें इसका तात्पर्य वही लेना है कि अर्थात तो वृत्तित्व तो जिसमें रहता है वृत्ति में वो वृत्ति हो गया आपका हेतु वो हेतु स्वयं समझ से नहीं रहना चाहिए और वही हमारा हेतु का आवश्यकता संबंध तात्पर्य वो है शब्द व्यवहार करते हैं यहाँ क्योंकि हेतु अगर वृत्ति हो जाएगा तो उसमें वृत्ति तो तो आ ही जाएगा तो हम कह सकते थे कि साध्याभाव हो तो हेतु अभाव हो वृत्ति अभाव इतना कह सकते थे फिर वृत्ति तो अभाव क्यों कहते हैं कहते हैं अगर साध्या अभाव हो तो वृत्तीय अभाव कह देंगे ये हेतु में नहीं आएगा क्योंकि हेतु तो उसमें वृत्ति है तो वृत्तित्व अभाव कहने से हेतु में ये आ सकता है और व्याप्ति का लक्षण कर रहे जो कि हेतु में आना चाहिए इसलिए वृत्तित्व तो अभाव कह रहे हैं नहीं तो साध्या अभाव तो वृत्ति अभाव ये तो ठीक है जहाँ साध्य नहीं, नहीं है वहां वृत्ति नहीं है वृत्ति अर्थात धूम हेतु वो नहीं है ऐसा हो सकता था कि हमको हेतु में लक्षण लेना है इसलिए वृत्तित्व तो अभाव ये कहा जा रहा है अच्छा आगे आगे क्या विशेष जोड़ रहे हैं उस अंश को अच्छा अलग नहीं दीजिए हाँ उसी दी अंश तो, तो। को खाली वृत्तित्व निष्ठा छोड़ दीजिए आगे वृत्ति प्रतियोगिता का ये ये जोड़ेंगे पहले तो वृत्तित्व व छिन्न प्रतियोगिता का ये कहेंगे एक यू कहना पड़ा इसके लिए अनुमान वाक्य क्या था पर्वतो धूमवान बने हैं तो इसमें ये अनुवाद वाक्य सिद्धांति दे दिया पूर्व पक्ष इसको पहले विचार करके बता देगा अयोग में साध्याभाव है भाव है धूम अभाव तो है निरूपित बनी में तो वृत्तित्व आया सद हेतु असदेतु है असधेतु है पूर्व पक्ष कह दिया असधेतु है सिद्धांत क्या करेगा पर ना। जलत्यों जलत्यों ओ नहीं। अभी हम वहां तक तो नहीं गए उभय अभाव को तो नहीं गए हैं ह्रद नदी पुष्करणी समुद्र इत्यादि में ये सब शादे अभाव वाले हैं उधमा अभाव वाले हैं निरूपित हेतु में क्या आएगा वृत्ति अभाव आया साध्या निरूपित प्रति तो अभाव आया लक्षण गया असद हेतु था सिद्धांति उसमें लक्षण दिखा दिया तो जिनसे असद हेतु में लक्षण गया क्या दोष हो गया अतिव्याप्ति तो सिद्धांति यहाँ क्या करता है इतने स्थान पर लक्षण जाता है दिखाता है पूर्व पक्ष कहता है एक स्थान पर नहीं जाता तो एक स्थान पर नहीं जाने से भी लक्षण माना जाएगा कि ये हेतु तो, मतलब ये हेतु तो ठीक नहीं है क्योंकि एक स्थान पर व्यभिचार हो गया तो सहचार अर्थात तो व्याप्ति तभी तो स्वीकार किया जाएगा अगर सर्वत्र होता सकल वृत्तित्व तो अभाव आना चाहिए तो चार निरूपित तो वृत्तित्व तो अभाव आया किंतु तो एक निरूपित तो आयोग को निरूपित तो वृत्तित्व तो आ हेतु में इस प्रकार की स्थिति होने से अर्थात व्याप्ति का लक्षण स्वीकार नहीं किया जाएगा उसमें अब तो ये कहना पड़ेगा कि सकल वृत्व का अभाव होना चाहिए सकल वृत्तित्व अभाव है तो अवच्छेदों का धर्म क्या होना चाहिए वृत्ति तत्व अवच्छिन्न जो वृत्ति तत्व एक किसने रहेगा इसलिए वहां कहे वृत्तित्व निष्ठा वृत्व निष्ठा वृत्ति तत्व अवच्छिन्न ये कहीं हेतु निष्ठ न हो जाए ये जो अभी हम अवच्छेद का धर्म बना रहे हैं ये वृत्तित्व निष्ठा वृत्ति तत्व अवच्छिन्न जैसे हम साध्य का अभाव कहने का समय में वहां प्रतियोगिता का अवच्छेद कर देते थे कि साध्यता अवच्छेद का धर्म इसी प्रकार की जैसे आप पहले लगा दिए हैं कि हेतुता अवच्छेद संबंध अवच्छिन्न आगे कह देंगे हेतुता अवच्छेद का अवच्छेद ये न कहे इसलिए कहते हैं हेतुता अवच्छेद का नहीं है ये ये वृत्तित्व निष्ठ तो हेतुता अवच्छेद को ये नहीं है हेतु में रहेगा वृतित्व और वृतित्व में रहने वाला ये ये हेतु में रहने वाला नहीं है इसको निश्चय का मतलब स्पष्ट कर देने के लिए हेतुत्व मतलब वृतित्व निष्ठ दिया तो हेतु निष्ठा तो तो न हो इसलिए सकल वृत्तित्व का अभाव तो इसलिए आपको वृत्ति तत्व अवश्य कहना पड़ेगा हाँ हेतुतात्व कहेंगे अर्थात हेतुत्व का अभाव हेतु का अभाव नहीं हो रहा है हेतुत्व का अभाव हम वृत्ति तत्व कहीं हेतुतात्व कहीं एक ही रहे है। अर्था रहे अर्थात हम हेतुत्व तो का अभाव कर रहे हैं। हेतु का अभाव विचार नहीं चल रहा हमको हेतु में व्याप्ति को लेना है इसलिए हेतुत्व हेतुत्व अभाव ये विचार चल रहा है तो अगर हम हेतु ले लेंगे हेतु अथवा हेतु अभाव ले लेंगे साध्या हो तो हेतु अभाव हो साध्या तो हेतु ये विचार हो गया साध्या होगा हेतु अभाव हो हो गया इस प्रकार कहने से हेतु हेतु अभाव ये सब हेतु में नहीं आ पाएंगे किंतु हे हेतुत्व हेतुत्व अभाव ये सब हेतु में लाया जा सकता है इसलिए हम हेतु को छोड़कर के हेतुत्व का विचार करते है। हे तो हैं हेतुत्व नहीं कहते हम प्रीतित्व कहते हैं वहां स्वरूप समुदाय की है उसके द्वारा तन भेद नहीं हो पाएगा अलग आप हेतु का समवाय संबंध से रखिए संयोग संबंध से रखिए कुछ भी रखिए तो वृत्तित्व तो संबंध तो सर्वत्र स्वरूप संबंधी हो जाएगा तो उसको अलग करने के लिए दिखा अच्छा अभी हम दूसरा विशेषण लगाए वृत्ति तत्व अवच्छिन्न तो वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहेंगे ये कितना वृत्तित्व का अभाव कहेगा सकल वृतित्व अभी बनी में सकल वृतित्व का अभाव है ये पर्वतो धूमवान बनने हैं सकल साध्या भाव निरूपित ये वृत्व अभाव बने ब्रितितो बनी में आएगा आएगा सकल साध्या भाव निरूपित वृत्व अभाव बने में आ जाएगा नहीं।, नहीं आएगा कहाँ नहीं आएगा आए बोलो लोगों तो में भी शादी अभाव है तो निरूपित बंधी में वृत्ति आ गया तो अभी आप लक्षण यह है कि सकल वृत्ति तो होना चाहिए तो सकल वृत्ति तो बंधी में आ रहा है नहीं, नहीं आ रहा सकल वृत्ति तो, तो हो जाता तो व्याप्ति ये है अगर बंधी में सकल वृत्ति तो अभाव नहीं आया अर्थात व्याप्ति नहीं गया बनी में सकल वृत्ति तो अभाव चाहिए होगा तो व्याप्ति होगा तो अभी ये लक्षण बनी में नहीं गया तो बनी में नहीं गया लक्षण व्याप्ति का लक्षण बनी में नहीं गया क्या दोष हुआ कोई दोष नहीं दुष्ट था ये क्यों नहीं गया क्योंकि बनी में सकल वृत्तित्व का अभाव मिला नहीं, नहीं मिला हमारा लक्षण है सकल वृत्तित्व का अभाव होना चाहिए अच्छा अभी आप लक्षण लगा दिए कि वृत्ति तत्वावच्छिन प्रतियोगिता का अभाव ये विशेषण दे दिया अभी बं में बन्धित्व जलत्व अने वृत्व जलत्व वृत्व जलत्व ये दोनों रहेंगे बन्ही में वृत्तित्व जलत्व अयोगलोक निरूपित अयोगलोक निरूपित सिद्धांति वहां दिखा दिया था कि वृतित्व है पूर्व पक्षी उसका निराकरण करने के लिए लगा दिया वृत्ति तत्वावच्छिन्न अभाव उनको चाहिए अभी सिद्धांति वृत्ति तत्वावच्छिन्न अभाव दिखा देगा वही अयोगक निरूपित बंदी में सिद्धांत तो भी कहेगा कि बन्नी में वृत्तित्व तो है अयवलोक निरूपित किंतु तो वृत्तित्व तो जलत्व बनी में ये दोनों है जलत्व जलत्व तो वृत्ित्व तो जलत्व ये उभय रहेंगे बनी में रहेगा? जाएगा वृत्तित्व जलत्व दोनों रह जाएंगे जलत्व है बनी में नहीं।, नहीं।, नहीं है अगर एक भी नहीं है तो उभय का अभाव होगा उभय है क्या आदमी उभय नहीं तो उभय का अभाव अभी अन्य तरह है अन्य तरह है ना अन्य तरह का अभाव है अन्य तरह का अभाव है अभी ये दो है अभी उभय है जी उभय है अभी उभय है।, है।, है।, है।, है नहीं उभय का अभाव हो गया अभी अन्यतर है नहीं अन्यतर नहीं है अन्यतर का क्या है अन्यतर अन्य तरह का अभी अन्यतर है तो अन्य का अभाव है नहीं नहीं है क्योंकि अन्यतर है तो अन्य का अभाव भी नहीं है किंतु उभय का अभाव उभय अभाव है अन्यतर अभाव नहीं है अभी अन्यतर तो अभाव है उभय उभया उभय है तो उभय अभाव अधिक रहा ना अन्यतर अभाव अधिक रहा उभय अभाव ये व्यापक हो जाएगा क्योंकि उभय अभाव अभी भी है कितु अन्यत अभाव नहीं है ये तो अन्यतर है अन्यतार अभाव केवल एक स्थिति में मिलेगा उभय अभाव वहां भी मिलेगा और जब अन्यतार अभाव नहीं है तो भी उभय अभाव मिलेगा अच्छा यहाँ तो विचार हम उभय अभाव को लेकर के ले कर करते हैं तभी बंधी में बंधित्व जलत्व ये उभय ये नहीं है तो उभय का अभाव हो गया तो उभय का अभाव बंधित्व जलत्व उभया भाव का प्रतियोगिता अवच्छेद का तीन होंगे बनित्व जलत्व उभया भाव इसका प्रतियोगिता अवच्छेद बनित्व गलत कर रहा हूं वृत्तित्व जलत्व तो वृत्तित्व जलत्व ये इसका अभाव कह रहे हैं उभया भाव तो प्रतियोगिता अवच्छेद को कौन होगा बन्नी में वृत्तित्व जल तो उभया भाव तो प्रतियोगिता अवच्छेद का कौन होगा कौन होगा दिन हो गए जलत्व कैसे हो जाएगा जलत्वत्व और उभयत्व तो अभी हमको उभया अभाव मिला बनी में वृत्तित्व जलत्व उभ्या भाव मिला अर्थात प्रतियोगिता अवच्छेद को वृत्ति तत्व हो जाएगा तब वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव आपको मिला आप कहते थे कि वृत्ति तत्व अवच्छिन्नों प्रतियोगिता का अभाव चाहिए पूर्व पक्ष ऐसा कहता था सिद्धांत कहता मिल गया वृत्ति तत्व अवच्छिन्नों प्रतियोगिता का अभाव अभी प्राप्त हो गया उभय अभावों को लेकर के तभी वृत्ति तत्व अवच्छिन्नों प्रतियोगिता का अभाव अगर मिल गया आपका व्याप्ति का लक्षण गया फिर बनी में क्योंकि आप कहते हैं कि हेतुतावच्छेद तो का संबंध संयोग संबंध और वित्तीय तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो संयोग संबंध से बनी अयोग लोक में है और वृत्ति तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव भी, भी मिल गया वह अभाव को लेकर के आपका लक्षण घट गया स्वयोग संबंध अवच्छीनों आप हेतुतावच्छेद का संबंध अवच्छिन लगाए थे हेतुता अवच्छेद का संबंध क्या है संबंध स्वयं संबंध से बनने विद्यमान है विद्यमान है और आप कहते थे कि वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का चाहिए ये भी मिला मिल गया तो आपका लक्षण घट गया तो ये होने से अभी कहेंगे कि आपका व्याप्ति का लक्षण गया इस प्रकार की हुआ अच्छा इसमें में और एक दोष आ रहा है अभी हमको बुद्धि में आ रहा है ठीक है वो तो और तो आज पंक्तिपुर अगर आगे हम उसको सोच करके फिर मतलब बुला तो इसको बुलाएगा तो तभी तो लक्षण आप जिस प्रकार के बनाए थे सिद्धांति कहते देखिए लक्षण समन्वय हो गया हेतुतावच्छे तो संबंध अवच्छिन्न और वित्तीय तत्व अभाव आपको प्राप्त हुआ उनसे लक्षण समन्वय हो गया पूर्व पक्ष उसका निराकरण करेगा ठीक है वित्तीय प्रतियोगिता का अभाव मिला मिल गया किंतु और भी दो अवच्छेद आ गए जलत्वत्व तत्व और उभयत्व तो। ये भी सब आ गया तो आपका जो प्रतियोगिता है प्रतियोगिता का अवच्छेद का एक ही होना चाहिए वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का होना चाहिए तो वृत्ति तत्व अवच्छिन्न ही होना चाहिए तो वृत्ति तत्व अवच्छिन्न भी होगा जल तत्व भी होगा उभयत्व अवच्छिन्न होगा ये नहीं इसलिए कहते हैं इतर धर्म अनवच्छिन्न और वृत्ति तत्व अवच्छिन्न पंक्ति उस प्रकार की दे है इतर धर्म अनवच्छिन्न और वृत्ति तत्व अवच्छिन्न ये प्रतियोगिता का भाव होना चाहिए अभी इस प्रकार के लक्षण देने से इतर धर्म वृत्ति तत्व अवच्छिन्न मिल रहा है किंतु तो इतर धर्म अनवच्छिन्न मिल रहा है क्या बाकी दो धर्मों से अवच्छिन्न हो जाता है तो इसलिए ये व्याप्ति का लक्षण अभी बनी में नहीं जाएगा तो जो दोष दिखा रहा था सिद्धांति उसका निराकरण अच्छा देखेंगे पर्वतो धूमवान बन्हेर अंतिम पराग्राफ पर्वतो धूमवान बन्हेरित्र साध्याभावत जलह्रद निरूपित संयोगबंधावच्छिन्न वृत्तिवभाव साध्याभावत साध्य हो, हो गया धूम धूम अभावत हो गया जलह्रद जलह्रद निरूपित संयोगबंधावच्छिन्न वृत्तिवभाव जलह्रद में संयोग संबंध से बनी रहेगा नहीं रहेगा नहीं, से नहीं रहेगा तो संयोग संबंध अवच्छिन्न वृत्ति तो अभाव बनी में आ जाएगा बन्नों सत्व अतिव्याप्ति साध्या भाव व तो वृत्ति अभाव गया, तो ये अतिव्याप्ति तद भारणा वृत्ति तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव निवेशो अभी बोध्य वृत्ति तत्वावच्छिन्न ये देना तथा तो साध्या भाववत हृदय निरूपित वृत्तित्व अभाव बनी में आएगा साध्या भाववत हृदय है हृदय निरूपित वृत्तित्व अभाव बनी में आएगा बनो सत्य साध्या भाववत अयोगोलोक है तो साध्या भाववत अयोगोलोक निरूपित वृत्तिवभाव बनी में आएगा नहीं आएगा तो बनो असत्वात तन अतिव्यापति तो, तो बनी में ये वृत्तित्व अभाव नहीं मिला अयोगलोक निरूपित तो नहीं मिलने से कहते हम वृति तत्वावच्छिन्न कहें सकल वृत्तिव का अभाव किंतु एक निरूपित वृत्तित्व आ गया वृत्तित्व अभाव नहीं रहा ये प्रथम जो द्वितीय विशेषण दिए थे वृत्ति तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव आगे कहते हैं तत्रा तो, तो, तो, तो उसी अनुमान में पर्वतो धूमवान बने साध्या भावती अयोगलोके साध्या भाववत अयोग लोक में बंधी में वृत्तित्व है है तो वृत्तित्व अभी जलत्व वृत्तित्व भाव बंधी में वृत्तित्व है किंतु बंधी में जलत्व है क्या नहीं है तो वृत्तित्व जलत्व उभया भाव हो गया तेन वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता को अभाव से सत्वा अभी वृत्ति तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का हो मिल गया क्योंकि उभय उभयाभाव का एक घटक है वृत्तित्व जलत्व तो उभय उभयाभाव हो गया तो ये इसका प्रतियोगिता अवच्छेद का वृत्ति तत्व भी बन जाएगा वृत्ति तत्व बन जाएगा तो आपको वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये मिल गया सत्वा उन्नी से फिर अतिव्याप्ति हो गई इति चेत पूर्व पक्ष कहता कि, कि न वृत्तितात्व इतर धर्म अनवच्छिन्न न प्रतियोगिता विशेषणीय वृत्ति तत्व इतर धर्म अनवच्छिन्न भी होना चाहिए और वृत्ति तत्व से अवच्छिन्न होना चाहिए इतर धर्म से अवच्छिन्न नहीं होना चाहिए और वृत्ति तत्व से अवच्छिन्न होना चाहिए इतर धर्म किसके द्वारा अवच्छिन्न हो जाता था इसके द्वारा हो जाता था तो पूर्व पक्ष उसका निराकरण कर दिया इसको नीचे जो चित्र दिया है उसका सबसे नीचे वाला पंक्ति लिख दिया अंतिम में निष्ठ वृत्ति तत्व तो इतर धर्म अनवच्छिन्न और वृत्ति तत्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का वृत्तित्व अभाव ये है तुम्हें आएगा ठीक है ये निर्दुष्ट लक्षण यहाँ तक हुआ पूर्व पक्ष का हुआ तो सिद्धांति इसका ये निराकरण कर देगा कि ये जो लक्षण है वो केवल अन्वयी में नहीं घटेगा केवल अन्वयी साध्य सर्वत्र रहेगा कहीं तो साध्य भी और केवल अन्वयी का साध्य सर्वत्र रहेगा जो है तो केवल अन्वयी होगा वो हेतु स्वयं सर्वत्र रह सकता है नहीं भी रहे साध्य की तो सर्वत्र रहना चाहिए ऐसे हेतु को अत्यंता भाव अप्रतियोगी केवल अनुयी है जिसका अत्यंता भाव नहीं होगा उसको केवलान्वी कहेंगे तो अत्यंत भाव नहीं होगा तो साध्या भाव कैसे मिलेगा तो जो भी केवलान्वी होगा उसमें ये साध्या भाव मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं तो ये लक्षण जाएगा नहीं तो है ये व्यर्थ यहाँ कहा है क्या वहाँ सिद्धांत अंतिम पंक्ति वहाँ है ना इसमें बहुत सुधार हो गया हाँ दिया है अंतिम पंक्ति देखिए अच्छा पंक्ति एक बार पढ़ना है ना तो साध्यता देखिए साध्या भावबद अवृत्ति तम ये मूल था आगे साध्यता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न साध्यता अव्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता क आगे प्रतियोगिता अवच्छेद संबंधा संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न यहाँ जो प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न कहे थे यहाँ प्रतियोगिता अवच्छेद को किसको लेते हैं हम लोग विचार में किसको लिए थे प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न वैधिकरण अवच्छिन्न है ना वहाँ प्रतियोगिता अवच्छेद को किसको लिया गया था जब हम विचार किए थे सब हम प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न वैधिकरण अवच्छिन्न लक्षण है ना हमारा प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता अवच्छेद किसको लिया गया था विशिष्ट <स्वाँगा>। सत्तात्व तो ये लिया गया था अभाव अभावन निरूपित हेतुता अवच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्त्वच्छिन्न यह वृत्तित्व दिए हैं वो समान है वच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव यहाँ वृत्तित्व वृत्ति तत्व तो, इतर धर्म अनवच्छिन्न ये नहीं दिए हैं और अधिक जोड़ा जाता है इति निष्कर्ष इतना बनाया पूर्व सिद्धांत कहते हैं तो तत्व केवलान्विनी अव्याप्तम इति सिद्धांत अनुसरण इतना परिश्रम कहते हैं केवलान्वय के के में ये लक्षण जाएगा नहीं क्योंकि केवलान्वय में साध्या अभाव नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो ये लक्षण घटेगा ना क्योंकि ये जो व्यक्ति है ये के व्याप्ति साध्य अभाव हेतु अभाव हेतु तो अभाव हे ये भितरिक व्याप्ति सिद्धांति का कितु व्याप्ति है जो साध्य सामान अधिकरण नियम ये अनुय व्याप्ति है तो वितरिक व्याप्ति ये केवल अनुय में नहीं मिलेगा हाँ साध्य व्यापक हो जाएगा केवलान्वी साध्य सर्वत्र रहेगा हेतु जहां भी रहेगा हेतु केवलान्वित हो सकता है नहीं हो सकता है अगर हेतु केवल हो, साध्य भी केवल हेतु में सर्वदा साध्य का सामान अधिकरण नहीं आएगा और हेतु केवलान्वी नहीं है अर्थात कहीं है कहीं नहीं है साध्य किंतु सर्वत्र है हेतु जहां भी रहेगा वहां साध्य का सामान अधिकरण नहीं आएगा भाव नहीं मिलेगा अच्छा केवल व्यतिरेक में जो केवल अनुय होगा उसका केवल व्यतिरिक नहीं मिलेगा ना सामान्य लक्षण ही साध्य सामान्य अधिकरण है हम कह देंगे केवल व्यतिरिकी जैसे पृथ्वी और गंध हो गया ये केवल व्यतिरिक अनुमान देते हैं तो वहां कहेंगे आपका इतर भेद हो गया साध्य और गंध हो गया आपका हेतु तो इतर भेद पृथ्वी का छोड़ करके है ना इतर भेद केवल पृथ्वी में रहेगा इतर हो गया इतर पृथ्वी तो का छोड़ करके इतर भेद पृथ्वी में तो जहाँ ये गंध रहेगा वहां इतर भेद रहेगा तो साध्य का सामान अधिकरण में आ जाएगा तीनों में आएगा वहाँ केवल अन हो केवल वितर भी हो इसमें आएगा किंतु वहां दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ आपको निश्चय नहीं है ना इतर भेद मतलब ये हाँ केवल व्यतिरेक में व्याप्ति दिखाना क्योंकि केवल व्यतिरेक के में अन्य व्याप्ति दिखाने के लिए आप कहेंगे कि जहाँ हेतु है, है वहाँ साध्य ताकि साध्य का सामान अधिकरणीय हेतु में आपका साध्य रह रहा है केवल पक्ष में आपका साध्य है इतर भेद तो पृथ्वी में रहता है पक्ष में साध्य है अन्यत्र नहीं है और वहां आपको अभी संदेह है पक्ष तो संदिग्ध साध्य वन ना तो साध्य सामान अधिकरण आप कैसे कहेंगे हेतु में केवल व्यतिरेक के में ये कैसे घटेगा इसको और विचार करना पड़ेगा फिर आप मतलब समझे ना क्या शंका जहां केवल व्यतिरेकी हो जाएगा वहां साध्य सामान अधिकरण कैसे दिखाएंगे साध्य तो संदिग्ध है एक ही जगह में रहता है नित्र नित्र नित्र नित्र तो पक्ष छोड़कर अन्यत्र नहीं है और वहां संदेह है तो इसलिए व्याप्ति कहां दिखाएंगे तो वहां क्या करते हैं हाँ वहां क्या करते हैं इतर भेद को हम पक्ष में नहीं दिखाते हैं अच्छा हाँ इतर भेद जैसे ये पृथ्वी जल से भिन्न है जल तेज से भिन्न है वह आपका अर्थात तो इतर भेद वहाँ सिद्ध होगा ये सब इतर भेद सिद्ध होगा ना ना वो तो इतर है केवल पृथ्वी में रहेगा रहे तो आपका जो साध्य है तो ये अप्रसिद्ध साध्य को ये दोष आएगा उसका निराकरण करते हैं इतर भेद वहाँ सिद्ध है इतर भेद वहाँ सिद्ध है तो वहाँ गंध भी रहना चाहिए हाँ इतर भेद इतर भेद सिद्ध है जल का तेज के बीच में इतर भेद सिद्ध है भेद सिद्ध है परस्पर भेद सिद्ध है किंतु वहां हेतु कहीं नहीं है नहीं होने से साध्य का सामान अधिकरण ले हेतु में ये आप नहीं दिखा पाएंगे व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा इसलिए वहां बेहतर व्यक्ति ही लेना पड़ेगा साध्या तो अवृत्तित्व वहां तो वही दिखाएंगे सामान्य लक्षण इसका नहीं बन पाएगा क्योंकि केवल वितरिक में सिद्धांति का लक्षण भी नहीं जाएगा नहीं जाएगा फिर भी और विचार अधिक खोजना पड़ेगा कहीं कुछ बनाए होंगे ये जो सिद्धांति का लक्षण है जो किरणावली में दिया था उसको घटा करके देखना तो होगा अन्वय हो, हो गया और दोनों ही चाहिए फिर भी देखना पड़ेगा सिद्धांति जो किरणावली वाला लक्षण है ना उसको केवल व्यतिके में घटा करके देखना होगा घट जाएगा तो होगा यही न्याय है कि बुद्धि इसमें लगाते लगाते संसार से छुप जाए पूरा और नींद भी खुल जाए आज तक कल से तो दो दिन अवकाश रहेगा ओम शंकर शंकराचार्यण सूत्र